सी उपनिषद सदगुरु ओषो के अमृत प्रवचन एवं ध्यान ट्रैक 26 रहस्यमय की ओर संकेत पूर्ण से पूर्ण बाहर भी निकला है तो भी पीछे पूर्ण से शेष रह जाता है पूर्ण में पूर्ण लीन भी हो जाए तो भी तो भी पूर्ण उतना ही रहता है जितना था इस म इस मिस्टीरियसनेस की सूचना देने वाला यह सूत्र है यह इशारा है ये इशारा है इस बात का कि जो इस सूत्र को राजी हो जाएगा वो जीवन में प्रवेश कर सकता है जो इस सूत्र को कहेगा कि नहीं ये नहीं हो सकता वो दरवाजे के बाहर ही रह जाएगा वो दरवाजे के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता रहस्य है जीवन रहस्य का मतलब है तर्कातीत तर्क के नियम आदमी ने अपनी बुद्धि से खोजे तर्क के नियम कहीं प्रकृति में लिखे हुए नहीं प्रकृति तर्क के नियम सप्लाई नहीं करती प्रकृति कोई तर्क का नियम नहीं देती तर्क के नियम आदमी निर्मित करता है काम चलाऊ लेकिन भूल जाते हैं हम कि काम चलाऊ हमारे सब नियम ऐसे ही है जैसे हमारे खेल के नियम होते हैं रूल्स ऑफ द गेम शतरंज का खेल घोड़ा है हाथी है सब सबकी चालें बंदी भारी गंभीरता से खिलाड़ी खेलते सच तो यह कि शतरंज के खेल में जितने गंभीर लोग दिखाई पड़ते उतने शायद शायद असली जिंदगी में भी दिखाई नहीं पड़ते। तलवारें खिंच जाती लकड़ी के घोड़े बिछाए हुए लकड़ी के हाथी बनाए हुए लकड़ी के प्यादे राजा बनाए हुए मगर जब खेल में लीन होते हैं तो ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि एक, एक बच्चों का काम कर रहे हैं कोई घोड़ा नहीं है कोई हाथी नहीं है कोई राजा नहीं कोई पैदा नहीं सब माना हुआ है सब अजमसन से ठीक जिंदगी के भी सब तर्क के नियम ऐसे ही हैं सब माने हुए नियम कोई नियम नहीं है जो जो प्रकृति ने हमें दिया है जो जीवन ने हमें दिया हमने थोपे हमारे नियम वैसे हैं जैसे सड़क पर चलने के ट्रैफिक के नियम होते बाए चलो जो दाएं चलो हिंदुस्तान में लोग बाएं चलते हैं अमेरिका में लोग दाएं चलते हैं उनका नियम कि दाएं चलो अमेरिका में बाएं चले तो पुलिस का आदमी पकड़ के थाने ले जाएगा इधर दाएं चले तो पुलिस का आदमी पकड़ के बड़े अजीब लोग हैं लेकिन एक बात पक्की है कि कहीं ना कहीं चलना पड़ेगा दाएं चलो कि बाएं चलो कोई भी नियम बनाओ लेकिन एक नियम बनाना पड़ेगा क्योंकि रास्ते पर भीड़ है और चलना है धीरे धीरे बाएं चलते चलते ऐसा लगता है कि बाएं चलने में कोई कोई अल्टीमेटनेस कोई आत्यंतिकता है कि बाएं चलने में कोई बड़ी गहरी कोई व्यवस्था है कोई व्यवस्था नहीं हमारा हमारी व्यवस्था ह्यूमन अरेंजमेंट हमारे सब तर्क के नियम भी ऐसे ही हैं हमारी व्यवस्था है काम चलाने के लिए बिल्कुल जरूरी है यूटिलिटेरियन लेकिन धीरे धीरे हम इतने फंस जाते हैं उनमें कि उनको पूरी जिंदगी के रहस्य पर फैलाने की कोशिश करते हैं कोशिश करते हैं इस बात की कि जिंदगी हमारे नियम मान के चले और जिस दिन कोई आदमी जिंदगी को अपने नियम मनवाने लगता है उसी दिन पागल हो जाता है। पागलपन का एक ही लक्षण स्वस्थ मनुष्य में उसे कहता हूं जो जिंदगी के रहस्य को मान के चलता है और पागल आदमी उसको कहता हूं जो अपने नियमों को जिंदगी पर थोपने की कोशिश करता है फिर कठिनाई खड़ी होनी शुरू होती है हमने सब थोपे हुए हैं हमारे लिए। तर्क की एक दो हम नियमों को समझ लें तो इस सूत्र को समझने में आसानी हो जाएगी तर्क के कुछ बुनियादी नियम हैं जिसमें एक नियम उदाहरण के लिए तर्क का एक बुनियादी नियम है आ आ आ है और आ, बा नहीं हो सकता ए इज ए ए कैन नॉट बी बी बिल्कुल ठीक है आ आ है आप नहीं हो सकता है लेकिन जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपने से भिन्न में ना बदल जाती हो और जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपने से विपरीत में भी ना बदल जाती हो जिंदगी में सब चीजें लिक्विड फिक्स नहीं है सब चीजें बदलती हैं रात दिन बन जाती है दिन रात हो जाती बचपन जवानी बन जाता है जवानी बुढ़ापा हो जाती है जिंदगी मौत बन जाती है जहर अमृत हो जाता है कभी सब औषधियां जहर बीमार के लिए अमृत बन जाती जिंदगी में तरलता है नियमों में होती है सख्ती क्योंकि नियम जिंदा तो होते नहीं अगर एक इस कमरे में हम इतने लोग बैठे अगर घंटे भर ना आऊं और मैं यह आशा करूं कि आप मुझे वहीं बैठे मिलेंगे जहां छोड़ गया था तो या तो मैं पागल हूं या आप पागल होंगे अगर लौट के मैं आपको वहीं बैठा पाऊ तो कुछ गड़बड़े या तो मुर्दा आदमी बैठे होंगे जिंदा आदमी तो बदल गए होंगे एक गांव में ऐसी एक बार दिक्कत हो गई एक तर्क शास्त्री और तर्कशास्त्रियों से जैसी दिक्कतें होती उनके हिसाब लगाने बड़े मुश्किल गया था सुबह सुबह नाई की दुकान पर बाल बनवाने बाल तो बनवा लिए रुपया पूरा था आठ आने दाम होते थे नाई ने कहा कि कल ले जाना तर्कशास्त्री ने सोचा कि कल अगर यह आदमी बदल जाए तो प्रमाण क्या है स्वभावतः तर्कशास्त्री प्रमाण अगर यह आदमी कल बदल जाए तो प्रमाण क्या है अगर यह आदमी कल अपना धंधा ही बदल ले समझ लो कि मिठाई की दुकान खोल ले नाई बाड़ा बंद कर दे तो अगर मैं किसी से कहूं भी कि मैंने इस आदमी से बाल बनवाए थे तो लोग हंसेंगे कहेंगे कि मिठाई वाला है तो कुछ ऐसी तरकीब करूं कि यह आदमी ना बदल पाए उसने बहुत खोजबीन की देखी कि एक भैंस नाई बाड़े के सामने बैठी उसने कहा ठीक भैंस को समझाना बहुत मुश्किल है भैंस काफी थिर चीज है तर्क के नियमों जैसी जम के बैठती सड़क के कानून नहीं मानती कोई नियम नहीं मानती इसको नाई श्यादी समझा पाए ने नहीं समझा पाए तो नाई क्या समझा पाए? ठीक पक्का निशान लगा के भैंस सामने बैठी चला गया दूसरे दिन आया देखा अपनी भैंस खोजी भैंस बैठी थी सामने देखा बोला कि हो गई वही शरारत जो होनी थी सामने मिठाई की दुकान थी <laughs> दौड़ के मिठाई वाले की गर्दन पकड़ ली कहा कि मुझे कल ही शक हो गया था इसलिए इम्तान में पक्का करके गया था हद कर दी तू भी आठ के पीछे जाति तक बदल डाली तर्कशास्त्री को पता नहीं कि बहस तर्क के नियम नहीं मानती फिक्स नहीं है रात भर में चल गई मिठाई वाले के सामने बैठ गई भैंस को क्या पता तर्क के नियम तो मुर्दा हैं, मरे हुए हैं जिंदगी जीवंत तो धारा है जो उनको तर्क के नियमों के ऊपर बिछा के जिंदगी को पकड़ने की कोशिश करता है उसके हाथ में मरी हुई चीजें आती गलत चीजें आ नहीं तर्क के जाल को तोड़ के जो जिंदगी में कूनता है वो ही जिंदगी के रहस्य को जान पाता नहीं तो नहीं जान पाता इसलिए ये सूत्र कहता है, तर्क के सब जाल तोड़ दो ये सूत्र का इशारा मैं कह रहा हूं अभिप्राय अर्थ नहीं कह रहा हूं अर्थ तो मैंने आपसे कहा अभिप्राय है कि तर्क के सब नियम तोड़ दो तर्क के नियम मानना हो तो जिंदगी में जाना मुश्किल होगा प्लेटो यूनान का बहुत बड़ा तर्कशास्त्री हुआ कहना चाहिए पिता बड़ी एकेडमी थी उसकी जहां वो लोगों को तर्क सिखाता था डायजनी नाम का एक फकीर बहुत मस्त फकीर कमी लोग महावीर जैसा आदमी नग्न ही रहता था वो भी एक दिन घूमता हुआ एकेडमी में पहुंच गया वहां क्लास चलती थी प्लेटो समझा रहा था प्लेटो बड़ा तर्कशास्त्री था हमारे मुल्क में प्लेटो के लिए जो नाम प्रचलित है वह अफलातून इसलिए अगर कोई आदमी बहुत तर्क वर्क की बात करने लगे तो लोग कहते हैं कि बड़े अफलातून हो गए अफलातून प्लेटो का नाम प्लेटो से अफलातून बन गया है बड़े अफलातून हो गए आप प्लेटो इतना बड़ा तार्किक था कि अगर कोई भी तर्क करे गाँव में भी तो लोग कह देते बड़े अफलातून हो गए उसे ही पता नहीं कि अफलातून किसका नाम वो तो एथेंस में हुआ ढाई साल पहले डायगुनिस पहुंच गया एक दिन घूमता हुआ प्लेटो की एकेडमी में जहां वो तर्कशास्त्र पढ़ाता था वो पढ़ा रहा था एक विद्यार्थी ने खड़े होकर पूछा डायोग पीछे खड़ा सुन रहा था एक विद्यार्थी ने खड़े होकर पूछा कि आदमी की परिभाषा क्या है हाउ यू डिफाइन मैन आदमी की क्या क्या व्याख्या करते तो प्लेटो ने कहा कि आदमी बिना पंखों वाला दो पैर का जानवर टू लेगेड एनिमल विदाउट फीटर्स व्याख्या तो हो गई पंखे नहीं है दो पैर वाला जानवर है बिना पंखे डरा उसने खिलखिला के हंसा प्लेटो ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं उसने कहा कि मैं अभी तुम्हें इस परिभाषा का उत्तर भेजता दू वो बाहर गया उसने एक मुर्गे को पकड़ा उसके सारे पंखे निचोड़ के अलग फेंक दिए मुर्गे को भेज दिया और कहा कि दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ मैन टू लेग एनिमल विदाउट फीदर्स पंखे नहीं है दो पैर का जानवर प्लेटो से कहा उसने कि परिभाषा फिर बदलो और जब तुम दूसरी परिभाषा बनाओ तो मुझे भेज देना मैं दूसरी परिभाषा का उत्तर भेजूंगा तुम परिभाषा बनाओ मैं उत्तर भेजूंगा कहते हैं प्लेटो ने फिर परिभाषा नहीं बनाई झंझट का आदमी मुर्गे के पंखे तोड़ के भेज दिए और पता नहीं क्या करे डनी कई बार उसके दरवाजे पर दफ्तक देता था कि प्लेटो कोई परिभाषा बनी प्लेटो कहता भाई अभी नहीं बना पाए आखिर एक दिन प्लाटो घबरा गया और डायोजनीस से कहा कि मुझे माफ करो गलती हो गई कि मैंने वो परिभाषा की तुम कब तक मेरा पीछा करोगे डायोजनीस ने कहा मैं यही सुनना चाहता था कि माफी मांग लो आदमी की क्या पत्थर के टुकड़े की भी परिभाषा नहीं हो सकती इनडिफाइनेबल जीवन अव्याख्या किसी चीज की कोई व्याख्या नहीं हो सकती इतना तुम स्वीकार कर लो मैं जाऊं नाहक मुझे भी परेशान होना पड़ रहा तुम्हारी व्याख्या की वजह से तर्क के नियम तो होते हैं फिर फिक्स्ड जीवन होता है तरल बहता हुआ एक तरंग दूसरी तरंग में बदल जाती जब तक तुम व्याख्या करो तब तक कुछ और हो गया जिस आदमी को तुमने क्रोधी कहा जब तक तुमने क्रोधी कहा वो क्षमा कर रहा है फिर क्या करोगे सच तो यह है कि जब तक तुमने कहा यह आदमी क्रोधी है तब तक क्रोध जा चुका होगा इस जिंदगी में टिकता क्या है तब तक क्रोध उतार पर हो व्याख्या गलत हो जाएगी व्याख्या सब अतीत की होती है और जिंदगी सदा वर्तमान है जिंदगी सदा बदल जाती है सदा बदल जाती है, प्रतिपल बदल रहा है सब और व्याख्याएं तो ठहर जाती हैं जम के व्याख्याओं में कोई ग्रोथ तो होती नहीं कोई बदलाहट तो होती नहीं व्याख्याएं तो ऐसे हैं जैसे हम फोटोग्राफ ले लेते मेरा किसी ने फोटोग्राफ ले लिया तो व्याख्या फोटोग्राफ जैसी चीज मैं तो बूढ़ा होता जाऊंगा फोटोग्राफ वैसी का वैसा बना रहे जिंदगी तो जिंदा आदमी जैसी है बदलती जाएगी और व्याख्या पकड़ के जकड़ बन जाती है वो रुक जाती है यह सूत्र कहता है नहीं कोई व्याख्या है जीवन नहीं कोई तर्क है जीवन का जीवन एक रहस्य तरतुलन एक ईसाई फकीर हुआ किसी ने तरतुलन को पूछा कि तुम ईश्वर को क्यों मानते हो तुम्हारा कारण क्या है तरतुलन ने कहा कारण जब मैंने जिंदगी में देखा कि कोई कारण किसी चीज के लिए नहीं है तब मैंने सोचा कि ईश्वर को मानने में अब कोई हर्जा नहीं रहा अकारण जब जिंदगी है पूरी तो ईश्वर को भी अकारण माना जा सकता है और अगर तुम नहीं मानते पूछते हो मुझसे तो मैं ईश्वर को इसलिए मानता हूं कि ईश्वर बिल्कुल तर्क शून्य एब्सर्ड जो शब्द उसने उपयोग किया उसने कहा कि ईश्वर बिल्कुल एब्सर्ड है इसलिए मैं भरोसा करता हूं कि वो ठीक होगा क्योंकि मैंने सब नियम देखे छानबीन के गलत पाए सब तर्क के मैंने हिसाब देखे गलत पाए जितनी व्याख्याएं खोजी गलत पाई जिन जिन बातों को मैंने बुद्धि से समझा ठीक है आखिर में गलत निकली अब मैंने बुद्धि छोड़ दी अब मैं निर्बुद्धि होकर मानता हूं श्रद्धा का यही अर्थ है यह सूत्र श्रद्धा का सूत्र है श्रद्धा का फेथ का श्रद्धा का अर्थ है जंपिंग इनटू द अननोम श्रद्धा का अर्थ है अज्ञात में छलांग श्रद्धा का अर्थ है समस्त नियमों समस्त व्याख्याओं समस्त परिभाषाओं को समस्त गणनाओं को छोड़कर अमाप में इमेजरेबल में असीम में छलांग बुद्धि को छोड़कर निर्बुद्धि में छलांग ध्यान रहे जीवन का सत्य जिन्होंने बुद्धि से खोजा वे तो हैं फिल्सफर्स दार्शनिक वे कुछ नहीं खोज पाए आज तक हजारों किताबें लिखी हैं दार्शनिकों ने कोरे शब्दों का जाल कुशल हैं वे शब्दों में जाल भी फैलाते हैं कुशलता से जाल इतना बड़ा फैलाते हैं कि आप मुश्किल हो जाता उसके बाहर निकलना लेकिन कुछ भी उन्हें पता नहीं है कुछ भी उन्हें पता नहीं जिन्होंने जीवन के सत्य को जाना वे दूसरे लोग हैं वे है संत वे ऋषि वे वे लोग हैं जिन्होंने कहा कि शब्द में हम नहीं उतरते हम तो अस्तित्व में ही उतरते हैं क्यों हम जाए पता लगाने की गंगा क्या है जब गंगा बह रही हो तो हम गंगा में ही क्यों ना डूब देख रहे कि गंगा क्या है शास्त्र में लिखा होगा कि गंगा क्या है ग्रंथालय में किताबें रखी होंगी जिनमें लिखा होगा कि गंगा क्या है लेकिन हम गंगा को ग्रंथालय में खोजने क्यों जाएं जब गंगा ही मौजूद है तो हम गंगा में ही उतर के उस स्नान क्यों ना कर लें? हम गंगा को गंगा में ही क्यों ना जान लें? दो रास्ते हैं जानने के अगर मुझे प्रेम के संबंध में जानना हो तो मैं पुस्तकालय में भी जा सकता हूं वहां प्रेम के संबंध में बहुत कुछ लिखा हुआ रखा है वो सब मैं जान ले सकता हूं एक रास्ता और है कि मैं प्रेम में ही उतरू निश्चित ही पहला रास्ता सुगम है इसलिए कमजोर लोग पुस्तकालय का रास्ता पकड़ लेते हैं सुगम है किताब में प्रेम को पढ़ना कोई बड़ी कठिन बात है बच्चे भी पढ़ सकते हैं लेकिन प्रेम को जानना तो बड़ी आंख से गुजरना है बड़ी तपस्या से बड़ी अग्नि परीक्षा से पर प्रेम को जानना एक बात है और प्रेम के संबंध में जानना बिल्कुल दूसरी बात है दोनों का कोई संबंध नहीं है प्रेम को जानना एक बात है प्रेम के संबंध में जानना बिल्कुल दूसरी बात है सत्य को जानना एक बात है सत्य के संबंध में जानना बिल्कुल दूसरी बात है सत्य के संबंध में जो भी जाना जाता है सब उधार सब बासा है सत्य को जानना एक और बात है। सत्य को जिन्हें जानना है उन्हें अपनी बुद्धि से छलांग लगानी पड़ेगी एक मित्र दो दिन पहले मेरे पास आए उन्होंने कहा कि मैं जो भी चीज जो भी चीज सुनता हूं उस पर मुझे शक होता है संदेह होता है आप भी जो कहते हैं मुझे संदेह होता है आप आगे भी जो कहेंगे मैं अभी से कह देता हूं कि मुझे उस पर संदेह होगा फिर भी मैं कुछ प्रश्न लाया हुआ हूं इनके आप उत्तर दें मैंने कहा कि फिर उत्तर लेके क्या करोगे क्योंकि तुम कहते हो कि जो भी मैं कहूंगा उस पर तुम्हें संदेह होगा तुम अपने संदेह से रक्ति भर हिलोगे नहीं तुम मुझे क्यों परेशान करते हो तुम अपने संदेह में जियो मुझसे पूछने क्यों आए हो अगर संदेह ही करना है तो किसी से पूछने मत जाओ क्योंकि दूसरे से पूछोगे तो दूसरा अपना जानना कहेगा वो तुम्हारा जानना बन नहीं सकता उस पर तुम्हें संदेह होगा तो मुझसे पूछने क्यों आए हो जिंदगी चारों तरफ फैली है फूल खिले हैं पक्षी नाच रहे हैं आकाश में बादल उड़ रहे हैं सूरज निकला है तुम्हारे भीतर प्राण धड़क रहे हैं बाहर जीवन का आनंद विस्तार है कूदो जाओ वहां जानो मुझसे पूछने क्यों आए हो और जब तुम कहते हो कि पूछकर भी संदेह तो मैं करूंगा ही तो पूछना व्यर्थ है और एक बात कहना चाहूं उनसे कि संदेह करते रहोगे बहुत अच्छा है लेकिन वो दिन कब आएगा जब अपने संदेह पर संदेह करोगे जब ये संदेह आएगा कि ये संदेह कहीं ले जाएगा कि नहीं जिस आदमी को संदेह ही करना है तो फिर पूरा कर ले देन डाउट द डाउट इट तब आखिर में अपने संदेह पे भी संदेह करो कि ये जो मैं संदेह कर रहा हूं इससे कुछ मिलेगा छोड़ो मिलेगा कि नहीं इतने दिन संदेह किया कुछ मिला अगर इतने दिन संदेह करके कुछ नहीं मिला और संदेह पर संदेह पैदा नहीं होता तो फिर संदेह पूरा नहीं कर रहे हो और ध्यान रहे श्रद्धा दो तरह से आती या तो संदेह ही मत करो जो कि अति कठिन या फिर संदेह पर भी संदेह करो तो ही रास्ते हैं या तो संदेह ही मत करो कून जाओ और या फिर संदेह ही करते हो तो गहरा संदेह करो कि संदेह पर भी संदेह आ जाए संदेह संदेह को काट दे और तुम संदेह से खाली हो जाओ लेकिन किसी भी तरह चाहे कोई संदेह ना करके या कोई संदेह बहुत करके जिस दिन भी संदेह के बाहर जाता है उसी दिन बुद्धि के बाहर जाता है बुद्धि संदेह का सूत्र है ऐसा नहीं कि आपकी बुद्धि संदेह करती है बल्कि ऐसा कि आपकी बुद्धि संदेह है इट इज नॉट देट योर इंटलेक्ट डाउट योर इंटलेक्ट इज द डाउट वो बुद्धि ही संदेह है जो सरल हो वे सूत्र को समझ के संदेह ना करें जो जटिल हो वे सूत्र को समझ के पूरा संदेह करें टोटल डाउट दोनों स्थितियों में श्रद्धा उपलब्ध हो जाएगी दोनों स्थितियों में छलांग लग जाएगी और फेत श्रद्धा का जन्म हो जाएगा यह सूत्र श्रद्धा का सूत्र है इसे वे समझेंगे जो श्रद्धा को समझेंगे जो तर्क को समझेंगे वो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि तर्क तो इसमें कहीं बैठेगा नहीं पूर्ण से पूर्ण निकल आता पीछे पूर्ण बच जाता है ये नहीं हो सकता ये कैसे होगा तर्क नहीं मानेगा कि ये हो सकता है हां श्रद्धा मान लू पर श्रद्धा बड़ी सरलता है श्रद्धा अति सरलता है श्रद्धा ट्रस्ट है अस्तित्व के ऊपर भरोसा है कि जिस अस्तित्व ने मुझे जन्म दिया जिस अस्तित्व ने मुझे बड़ा किया जिस अस्तित्व ने मुझे शक्ति दी सोच विचार दिया प्रेम दिया हृदय दिया जिस अस्तित्व ने मुझे इतना दिया उस अस्तित्व पर थोड़ा भरोसा मैं भी दे सकता हूं यानी, जिस अस्तित्व ने मुझे जीवन दिया उसको मैं श्रद्धा भी नहीं दे सकता जिसने मुझे प्राण दिए जिसने मुझे होश दिया जिसने मुझे चेतना दी उसको मैं थोड़ा सा मैत्रीपूर्ण भरोसा भी नहीं दे सकता एक फ्रेंडली ट्रस्ट भी नहीं दे सकता तो फिर कृतज्ञता की सीमा आ गई तो फिर अनग्रेटफुलनेस की सीमा आ गई फिर अकृतज्ञ होने की हद हो गई ये सूत्र पढ़ते जिसको ये ख्याल ना आए कि ये श्रद्धा की मांग करता है इशारा करता है कि श्रद्धा से ही वो जीवन का अनंत द्वार खुलेगा श्रद्धा से ही उस जीवन के शिखर पर पहुंचना होगा यह इसका अभिप्राय है इसका अंतिम सूत्र अभिप्राय का क्यों पूर्ण की क्यों बात शुरू में पूर्ण की बात अंत में पूर्ण की बात पूर्ण की यह बात क्यों जिंदगी में तो सब अपूर्ण मालूम पड़ता है सब अपूर्ण अच्छा होता कि अपूर्ण की बात करते तो वो तथ्य होता रियलिस्ट यथार्थवादी होता जीवन में तो कहीं कुछ पूर्ण मिलता नहीं न कोई व्यक्ति पूर्ण दिखाई पड़ता है न कोई प्रेम पूर्ण दिखाई पड़ता है न कोई शक्ति पूर्ण दिखाई पड़ती है न कोई आकार पूर्ण दिखाई पड़ता है जीवन में तो सब अपूर्ण और ईशावास के ऋषि को क्या सूझा की पूर्ण से चर्चा शुरू करता है और पे चर्चा पूरी करता है इसलिए जो यथार्थवादी है वो कहेंगे अनरियलिस्ट ये कोई यथार्थवादी बात नहीं ये काल्पनिक आदर्श में आकाश में उड़ने वाले लोगों की बात है कहां है अपूर्ण नहीं लेकिन ये इशारा है ये इशारा इस बात का है कि जहां भी आपको अपूर्ण दिखाई पड़ता हो अपूर्णता आपकी दृष्टि में होगी अपूर्ण कहीं भी नहीं अपूर्ण कहीं है ही नहीं और अपूर्ण हमें सब जगह दिखाई पड़ता है अपूर्णता हमारी दृष्टि में हमारी हालत ऐसी है जैसे कोई आकाश को एक खिड़की से देखे अपने घर की खिड़की से हम सभी देखते हैं घर की खिड़की से कोई आकाश को देखे तो आकाश भी खिड़की के आकार में कटा हुआ मालूम होगा स्वभाव खिड़की का ढांचा आकाश का ढांचा हो जाए स्वभावता खिड़की की सीमा आकाश की सीमा बन जाएगी और अगर किसी ने खिड़की के बाहर निकलकर द्वार दरवाजे के बाहर निकलकर कभी खुले आकाश को ना देखा हो तो अगर वो ये कहे कि आकाश चौकटा है तो कुछ गलती कोई गलती तो नहीं सदा आकाश चौकटा दिखाई पड़ा अपनी खिड़की से देखा तभी चौकटे में कसा हुआ दिखाई पड़ा लेकिन ये ख्याल आपको आना मुश्किल होगा कि आकाश पर कोई चौकटा नहीं है चौकटा आपकी खिड़की पर है आकाश के को ऊपर कोई फ्रेम नहीं है फ्रेम आपका दिया हुआ है आकाश तो बिल्कुल निराकार लेकिन नहीं मकान के बाहर जाके भी आकाश निराकार कहां दिखाई पड़ता है चौकटा जरा बड़ा हो जाता है पूरी पृथ्वी का हो जाता है घर के बाहर भी निकल पर आकाश निराकार नहीं दिखाई पड़ता सिर्फ चौकटा बड़ा हो जाता है पृथ्वी का हो जाता है इसलिए आकाश चारों पृथ्वी को घेरे हुए गोल दिखाई पड़ता है गुंबच की भांति मंदिरों के गुंबज उसी आधार पर बनाए गए फिर चौकता, अब भी आप खिड़की के भीतर खड़े हैं खिड़की बड़ी हो गई पृथ्वी की हो गई जाएं, बढ़े आगे आकाश कहीं पृथ्वी को छूता नहीं घूमे पूरी पृथ्वी के चारों ओर आकाश कहीं पृथ्वी को छूता नहीं कहीं कोई गोल चौकता नहीं कोई छितिछ कोई होरिजन है नहीं होरिजन बिल्कुल वैसा ही झूठ है जैसे कि आपकी खिड़की का चौकटा आकाश का चौकटा नहीं है झूठ पर छोड़े पृथ्वी को भी अंतरिक्ष यान में ऊपर उठ जाएं, तब भी जो आप देखेंगे वो भी एक स्थिति का दर्शन होगा फ्रॉम ए स्टेट एक जगह से देखेंगे आप वो जगह ही उसकी सीमा बन जाएगी वो जगह कितनी ही बड़ी हो वो जगह उसकी सीमा बन जाएगी फिर कहां जाए जहां से निराकार का दर्शन हो पूर्ण का दर्शन हो उपनिषद के ऋषि कहते हैं एक ही जगह है वो अपने भीतर जहां कोई खिड़की नहीं जहां कोई चौकटा नहीं छोड़े सब इंद्रियों को क्योंकि जहां इंद्रियां रहेंगी वहां चौकटा रहेगा क्योंकि इंद्रियां चौकटा निर्मित करती इंद्रियां खिड़कियां हैं उन खिड़कियों से हम देखेंगे कहीं भी खिड़की कितनी ही बड़ी कर लो आंख के ऊपर चश्मा लगा लो चश्मे के ऊपर दूरबीन लगा लो सब कुछ करो लेकिन खिड़की बड़ी होती जाती खिड़की समाप्त नहीं होती लेकिन आंख बंद कर लो भीतर चले जाओ आंख को छोड़ो रहित हो जाओ आंख के कान को छोड़ो रहित हो जाओ कान के छोड़ो हाथ पैर को रहित हो जाओ शरीर के भीतर चले जाओ वहां भीतर फिर निराकार पूर्ण का अनुभव होता है ये ऋषि ने जो पूर्ण की बात कही ये भीतर के पूर्ण को जान के ही पता चलता है कि सही है और जिसे भीतर का पूर्ण पता चल गया फिर वो कहीं भी चला जाए कैसी ही खिड़कियों के भीतर चला जाए जिसने बाहर निकल के आकाश एक दफा देख लिया एक दफा वो कैसी ही छोटी खिड़की के पीछे खड़ा हो जाए वो भली जानता है कि जो आकाश चौकटे में दिखाई पड़ रहा है वो चौकटा मेरी खिड़की का है आकाश का नहीं एक बार जितने भीतर के पूर्ण को देख लिया उसे सब जगह पूर्ण दिखाई पड़ने लगता है कितने ही चौकटों में बंद कितने ही काराग्रहों में बंद वो जानता है कि काराग्रह ऊपर से बैठे हुए हैं भीतर निराकार मौजूद है इसलिए ऋषि पूर्ण से बात शुरू करता और पूर्ण पर समाप्त करता है लेकिन हम तो अपूर्ण में ही जीते अपूर्ण में ही शुरू करते अपूर्ण में ही समाप्त करते इसलिए हमारा इस सूत्र से तालमेल कहां बैठेगा हम तो पीठ करके खड़े छत्तीस के आंकड़े की तरह उपनिषद के ऋषि खड़े उनसे हम पीठ लगाए हुए खड़े उनके शब्द हमें सुनाई पड़ जाते उनके शब्द हम कंठस्थ कर लेते हैं लोग सुबह उठ के सूत्र पढ़ लेते मगर पीठ ऋषि से लगी रहती फिर जो अर्थ निकलते हैं वो व्यर्थ हो जाते मैं अंतिम बात आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह पूर्ण की बात ठीक ही कही है यही है सच यही है सच पूर्ण ही है सब और सभी कुछ पूर्ण है अपूर्ण के होने का उपाय नहीं है अपूर्ण होगा कैसे अपूर्ण करेगा कौन वही है अकेला कोई दूसरा नहीं है जो अपूर्ण कर सके वही है अकेला सीमित कोई करेगा कौन सीमा सदा दूसरे से बनती है, आपके घर की सीमा आप सोचते होंगे आपके घर से बनती है तो समझ लेना गलत सोचते आपके घर की सीमा आपके पड़ोसी के घर से बनती है आपके घर से नहीं बनती सीमा सदा दूसरे से बनती है, क्योंकि परमात्मा अकेला अस्तित्व एक जीवन की धारा एक अन्य तो कोई भी नहीं दूसरा कोई भी नहीं कौन बनाएगा सीमा कौन करेगा अपूर्ण नहीं असीम है अस्तित्व पूर्ण है अस्तित्व एप्सोल्यूट निरपेक्ष पर इसे हम जान पाएंगे तभी जब भीतर इस पूर्ण की झलक मिल जाए तब इसकी झलक सब जगह मिलने लगती एक बूंद को भी जिसने अपने भीतर जान लिया उस पूर्णता की वो फिर उसके अनंत अनंत सागरों के रहस्य को पा जाता है पूर्ण से निकलता है पूर्ण पूर्ण में ही लीन हो जाता है बीच में आता है अपूर्ण हमारी बुद्धि के चौकटों इंद्रियों के चौकटों से निर्मित होकर छोड़े उन चौकटों को हटें थोड़ा उनके पार पीछे सरके दूर अतीत हों ट्रांसेंट करें अतिक्रमण करें और पूर्ण में प्रतिष्ठा हो जाती और जिसकी है पूर्ण में प्रतिष्ठा वही समझ पाएगा अर्थ ईसा वास्य की सब कुछ प्रभु है सब कुछ प्रभु का है मैं नहीं हूं तू ही इतना ही अब हम अंत में भीतर की यात्रा पर निकलेंगे दो मिनट रुक जाएं दो तीन बातें अंतिम दिन है इसलिए ध्यान के लिए आपसे कह दूं आखिरी दिन है रुकें अभी कोई हिले नहीं दो तीन बातें एक तो छह दिन के प्रयोग ने उस जगह आपको ला दिया है कि आज मैं इस प्रयोग में एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहता हूं उसके जोड़ते ही बहुत विस्फोट होगा बहुत एक्सप्लोजन होगा उसके लिए तैयार रहे वो छोटी सी बात है आज जब आप मेरी तरफ देखेंगे तो मेरी तरफ देखें भी अपलक पलक नहीं झपनी है नाचें भी और हु, हु, हु की हुंकार भी करें यह हुंकार आपके भीतर सोई हुई कुंडलनी पर गहरी चोट करती है सूफियों ने अल्लाहू का बड़ा गहरा प्रयोग किया है अल्लाहू से शुरू करेंगे वो फिर धीरे धीरे अल्लाह छूट जाएगा और हु, हु, हु, हु रह जाएगा इतने जोर से हु कहें ख्याल करें जैसे आप हु कहेंगे वैसे ही आपकी नाभि सुकुड़ जाएगी और नाभि के नीचे जोर से चोट पड़ेगी हु पूरी नाभि सुकुड़ के चोट करेगी वहीं कुंडलनी का वास है उस पर जोर से धक्का पड़ेगा अब हम इस हालत में है करीब करीब नब्बे मित्र कि उन्होंने इसकी चोट की तो उनके भीतर से ऊर्जा तेजी से ज्योति की लपट की तरह ऊपर की ओर उठेगी जब लपट की तरह ऊपर की ओर उठेगी ज्योति तब मैं आपको हाथ से इशारा करूंगा मेरे इशारे के साथ बिल्कुल पागल हो जाना जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ हाथ ले जाऊं तब अपने भीतर अनुभव करना कि ऊर्जा उठती है लपट की तरह आग ऊपर जा रही सारे प्राण ऊपर उठ रहे हैं ऊर्ध हो रहा है चिल्लाना हो नाचना कूदना पूरी शक्ति लगाना और जब मुझे लगेगा कि आप उस जगह आ गए बहुत से मित्र जहाँ से शक्तिपात हो सकता है कि परमात्मा की शक्ति भी आप पर उतर सकती है तब मैं ऊपर हाथ उठाकर नीचे की तरफ करूंगा जब मैं ऊपर हाथ उठाकर नीचे की तरफ करूँ तब जितनी सामर्थ्य आप में हो उसमें से रक्ति भर बचाना मत पूरी लगा देना जो मित्र ऊपर बैठे रहते हैं उनको बैठे नहीं रहना है उनके बैठने से हमें बाधा पड़ती है क्योंकि उन्हें बैठे देखकर बाकी लोग शिथिल होते हैं